विक्रांत अभी घर पहुंचकर अपना गेट खोली रहा था कि उसके दिमाग में अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो गया आज विक्रांत का सक्सेस रेट 90 प्रतिशत रहा था इसके साथ ही विक्रांत को गिफ्ट में तीन अदृश्य सीसीटीवी कैमरे मिले थे इस कैमरे की मदद से विक्रांत कहीं का भी दृश्य बिना किसी को पता चले देख सकता था विक्रांत इस कैमरे के मिलने से बड़ा खुश हुआ उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलने लगे अब तो मैं इस कैमरे की मदद से जिया के बाथरूम का भी सीन देख सकता हूँ या फिर किसी किसी के के बाथरूम का भी भी सीन, और प्राइवेट फोटोज देख सकता हूँ वाह मजा आ गया सच में ये अदृश्य शक्ति का सिस्टम कमाल का है बस अपना काम अच्छे से करते जाओ और नए नए गिफ्ट लेते जाओ हा, हा। इन सब बातों से खुश होते हुए ही विक्रांत के मन में विचार आया कि आज अदृश्य ने पहाड़ और पानी की बात की थी पहाड़ का तो मतलब सही था मैं काम में ही बिजी रहा दिन भर लेकिन पानी का मतलब सिर्फ नैना से ही है क्या आज तो सिर्फ मैंने नैना से ही बात की है और उसी के साथ मिलकर काम किया है लग रहा है पानी का मतलब सिर्फ नैना से ही है नैना का नाम याद आते ही विक्रांत अब और ज्यादा देर तक अदृश्य के सिस्टम के बारे में नहीं सोच पाया अब वो नैना के ही ख्यालों में खो गया काफी देर रात को नैना ने विक्रांत के पास केस से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी थी उसने मर्डर एक्सचेंज केस की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी थी नैना ने यह भी बताया कि उसने अनीता सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया है उसका भी बयान ले लिया गया है उसका बयान नितेश अग्रवाल के बयान से बिल्कुल मैच कर रहा है अनिता ने अपना जुर्म कबूल करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाया था पुलिस के अरेस्ट करते ही उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया विक्रांत को रमेश सावरकर के मर्डर केस को सॉल्व करने का क्रेडिट तो मिल ही रहा था उसके साथ ही उसे मीरा अग्रवाल नितेश अग्रवाल की पत्नी के मर्डर केस को भी सॉल्व करने के लिए क्रेडिट दिया जा रहा था मीरा अग्रवाल के मर्डर केस के लिए विक्रांत का नाम पनवेल पुलिस ब्रांच के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा था भले ही रमेश सावरकर मर्डर केस को सोल्व करने के बाद विक्रांत को चारों तरफ से तारीफ ही तारीफ मिल रही थी सभी उसके काम की सराहना कर रहे थे लेकिन फिर भी ना जाने क्यों विक्रांत अभी संतुष्ट नहीं था कहीं ना कहीं उसे अनीता सावरकर के पकड़े जाने का बहुत दुख था विक्रांत कत ही नहीं चाहता था कि अनीता की हंसती खेलती जिंदगी में कोई तूफान आए लेकिन क्या कर सकते हैं? इंसान जो कुछ भी करता है उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ता है विक्रांत पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था किसी और के बारे में कभी वो इतना नहीं सोचता था लेकिन ना जाने क्यों पिछले दो केसों से ऐसा हो रहा है विक्रांत को दूसरे के बारे में सोचकर दुख होने लगा है ऐसे पिछले हाथ काटने वाले केस में आशिमा थी और फिर अब इस केस में अनीता सावरकर है ना जाने क्यों विक्रांत को अभी भी केस कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था उसे लग रहा था कि केस की कोई ना कोई कड़ी उसकी नजरों से बच रही है कहानी का कुछ डार्क पार्ट है जहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है वरना आखिर क्यों उसे अनिता से इतनी हमदर्दी हो रही है क्यों उसके बारे में सोचकर इतना दुख हो रहा है विक्रांत को अनीता के बारे में सोच सोच के दुख हो रहा था लेकिन क्यों हो रहा था ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को इसी सोच में डूबे विक्रांत को रात में नींद भी नहीं आ रही थी आधी रात पार हो जाने के बाद विक्रांत ने उठकर अपनी सिगरेट जला ली कुछ पल बाद ही उसे खांसी आनी शुरू हुई और फिर उसके साथ ही अदृश्य शक्ति की अगले दिन की पहली सामने आ गई इस बार पहली में जो शब्द थे वो थे पानी और तूफान पहेली कुछ इस तरह से थी पानी के साथ छुपा हुआ तूफान आवाज और आकार में अलग इंसान पहचान नहीं सकेगा अभी तक विक्रांत के लिए अदृश्य शक्ति की पहलियों को बूझ पाना संभव नहीं हो सका था जिस दिन वो ट्रेनिंग के लिए पुलिस कैंप गया हुआ था उस दिन की सुबह भी उसे तूफान शब्द सुनने को मिला था लेकिन उस दिन कुछ खास ऐसा हुआ नहीं था हाँ ट्रेनिंग के दौरान उसकी नैना से मुलाकात जरूर हुई थी लेकिन अभी तक विक्रांत को तूफान शब्द का सही सही मतलब समझ नहीं आया था लेकिन हाँ पानी का मतलब लड़की से है ये तो विक्रांत को कन्फर्म है लेकिन अभी ये नहीं पता है कि अगले दिन विक्रांत की किस लड़की से मुलाकात होने वाली है जिया सोनमनी से या फिर दुश्मन से दोस्त बनी नैना गिरेवाल से ये सब सोचते सोचते ही विक्रांत ने अपनी आंखें मूंद ली और वो सोने की कोशिश करने लगा अभी विक्रांत सोया ही था कि उसके व्हाट्सअप पर कोई मैसेज आया विक्रांत ने चेक किया तो पता चला कि यह नैना का मैसेज था आखिर इतनी रात को नैना ने मैसेज खुद किया है क्यूरियस होकर विक्रांत ने जल्दी से मैसेज ओपन किया उसमें नैना ने काफी लम्बे से मैसेज लिखकर भेजा हुआ था विक्रांत हमने अनीता सावरकर को गिरफ्तार करके उसका बयान ले लिया है लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है वो बार बार अपना बयान बदल रही है और उसका बयान हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है कि अभी इस केस में कुछ और भी छुपा हुआ है कल तुम्हें टाइम मिले तो प्लीज हमारे ब्रांच में आ जाओ कुछ डिस्कस करना है क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स से मैच नहीं कर रहा है इसका क्या मतलब हो सकता है विक्रांत ने 10 सेकंड तक सोचने के बाद नैना को रिप्लाई किया क्या बयान दे रही है वो और क्या मैच नहीं हो रहा तुरंत ही नैना का रिप्लाई आया उस बार उसने वॉइस मैसेज भेजा अनिता सावरकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है की उसने मीरा को चाकू से मारा लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से मीरा की मौत चाकू लगने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है और अनीता को कस्टडी में ले लिया गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है उसे ऐसी कहानियां बनाने की क्या जरूरत है मुझे तो लग रहा है कि इस केस में कुछ और भी स्टोरी छुपी हुई है जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें अभी इन्फॉर्म किया ओ, अगर में ऐसा है तो हो सकता है कि अनिता को फंसाया जा रहा हो अभी तो मुझे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था विक्रांत सोच में डूब गया कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा का मर्डर अनीता ने किया ही ना हो कहीं उसे फंसाया तो नहीं जा रहा है अगर अनीता बेकसूर हुई और फिर भी उसे सजा मिल गई तब तो बहुत गलत हो जाएगा विक्रांत सोचते सोचते बेड से उठ खड़ा हुआ अब उससे सुबह तक का इंतजार नहीं हो रहा था उसने जल्दी इसे अपने फोन से नैना का नंबर डायल कर दिया फोन उठाते ही उसने पूछा इस वक्त कहा हो तुम अभी यही ऑफिस में ही नैना केस के सिलसिले में ही काम कर रही थी उस वजह से वो घर नहीं जा सकी थी ठीक है रुको तुम वहीं। मैं अभी आ रहा हूँ अच्छा तैयार -फट होकर पनवेल ब्रांच जाने के लिए निकल गया इस वक्त वो पुलिस स्टेशन जाकर गाड़ी भी नहीं ले सकता था तो उसने टैक्सी ली और फिर पनवेल ब्रांच के लिए रवाना हो गया रात में थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी जिसे पार करता हुआ विक्रांत तकरीबन बीस मिनट में नैना के ऑफिस पहुंच गया